श्री गर्गसहिता द्वारिका खंड इक्कीसवा अध्याय तृतीय दुर्ग के द्वार देवताओं के दर्शन और पूजन की महिमा तथा पिंडारक तीर्थ का महात्मा श्री नारद जी कहते राजन तृतीय दुर्ग के पूर्व द्वार पर अंजनी नंदन महाबली हनुमान जी अहर्निश पहरा देते हैं जो मनुष्य वहां महाबली भगवत भक्त हनुमान जी का दर्शन कर लेता है वह हनुमान जी की ही भांति महान भगवत भक्त होता है इसी प्रकार दक्षिण द्वार की सुदर्शन चक्र दिन रात रक्षा करता है राजन उस सुदर्शन का चित्र सदा श्री कृष्ण में ही लगा रहता है उसके दर्शन मात्र से मानव श्रीहरि का उत्तम भक्त होता है सुदर्शन चक्र उस भक्त की भी सदा रक्षा किया करता है इसी तरह पश्चिम द्वार की बलवान वृक्षरा जामवान रक्षा करते हैं राजन वे निरंतर भगवत भजन में लगे रहते हैं उन महाबली भगवत भक्त जामवान का दर्शन करके मनुष्य इस लोक में चिरजी तथा श्री हरि का भक्त होता है इस प्रकार महाबली विश्वक उत्तर द्वार की अहरनिश रक्षा करते हैं राजन वे श्री कृष्ण के विशाल हृदय हैं राजन उनके दर्शन मात्र से मनुष्य के हो जाता है दुर्ग से बाहर पिंडारक तीर्थ है उसकी महिमा सुनो राज सेरोमड़े पिंडारक तीर्थ का महात्म ध्यान देकर सुनो जिसके स्मरण मात्र से मनुष्य बड़े बड़े पापों से छुटकारा पा जाता है। पर्वत और समुद्र के बीच में पिंडारक क्षेत्र है जो तीर्थों में उत्तम तीर्थ और अर्थ सिद्धि का द्वार रूप है विदय राज उसी तीर्थ में महाबली यजराज ने परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर यज्ञों के राजा राजसूय का अनुष्ठान किया था राजन राजा उग्रसेन के उस उत्तम में समस्त तीर्थों का आवाहन किया गया था और वे तीर्थ सब ओर से आकर उसमें निवास करने लगे। संपूर्ण तीर्थों के पिंडी भूत होने से उस तीर्थ का नाम पिंडारक हुआ उसमें स्नान करके मनुष्य तत्काल राशि यज्ञ का फल पा लेता है वही तीन दिन तक स्नान करके व्रत का पालन करते हुए एकाग्र हो जो ब्राह्मणों को स्वर्ण दान देकर उनके चरणों में प्रणत होता है वह महात्मा यही नरदेव होता है इसमें संशय नहीं है वह प्रतिदिन बंदी जनों के द्वारा अपना यशोगान सुनता है स्वर्ण रत्न और उत्तम वस्त्र आदि से संपन्न होता है चंद्रमुखी ललनाओं के समुदाय उसकी सेवा में रहते हैं वह नित्य हृष्ट और महाबलवान होता है उसके दरवाजे पर दिन रात घन गर्जन के समान धुंधुभिया बजती रहती है वह देखता है कि उसके बाहरी एवं भीतरी आंगन में गजराज के घाटते और घोड़े हिंगनाते रहते हैं तथा नरेशों की भीड़ लगी रहती है और उसके रत्न में मनों पर अनेकानेक ध्वज फहराते रहते हैं मतवाले हाथियों के कानों से प्रताड़ित भ्रमण मंडली उसके सामंत नरेशों द्वारा मंडित द्वार की शोभा बढ़ाती है पिंडारक तीर्थ में स्नान किए बिना इस्लोक में किसी को राज्य कैसे प्राप्त हो सकता है और पापात्मा मनुष्य भी उस तीर्थ में स्नान किए बिना जीवन के अंत में मोक्ष कैसे पा सकता है पिंडारक तीर्थ में स्नान किए बिना किसी को शर्म अर्थात कल्याण की प्राप्ति नहीं होती पिंडारक तीर्थ में स्नान किए बिना कर्म धर्म और वर्म अर्थात दक्षा कवच नहीं प्राप्त हो सकता पिंडारक तीर्थ में स्नान किए बिना मनुष्य वियोग का दुख झेलता है उसमें स्नान करने वाला मानव उस दुख से दूर रहता अथवा योगी होता है। उस तीर्थ में स्नान करने वाला पुण्यात्मा से संपन्न होता है रोग उसे छू नहीं सकते। विधेयराज जो वैशाख मास में द्वारावृति की परिक्रमा करके उसको नमस्कार करता है उसके हाथ में श्लोक और प्रलोक की सारी सिद्धियां आ जाती है जो चैत्र की पौर्णमासी से लेकर वैशाख की पौर्णमासी तक द्वारिका की यात्रा करता है और प्रतिदिन तीर्थ स्नान भूमिशयन शौचाचार मौन व्रत एवं नवान्न भोजन के नियम से रहता है उसको मिलने वाले पुण्य की संख्या बताने में वेद में चतुर्मुख ब्रह्मा भी समर्थ नहीं है जो कदाचित वर्षा की धाराओं को गिन ले वह भी श्री कृष्णपुरी की यात्रा से होने वाले पुण्य की परिगणना नहीं कर सकता जैसे तिथियों में एकादशी सर्पों में नागराज श्रेष्ठ पक्षियों में गरुण इतिहास पुराणों में महाभारत और जैसे देवताओं में देवादिदेव यददेव दे, देव, वासुदेव सर्वश्रेष्ठ है उसी प्रकार संपूर्ण पुरियों और क्षेत्रों में पुण्यवती द्वारावती प्रशस्त है अहो भूतल पर वैकुंठ लीला की अधिकारी मनोहरा कुछस्थली द्वारिकापुरी यदुमंडली से उसी प्रकार सुशोभित होती है जैसे विद्युन्दमाओं से आकाश में मेघमाला की शोभा होती है यह पुरी धन्य है, जिस पुरी में साक्षात परम पुरुष परमेश्वर चतुर्व्यूह रूप धारण करके विराज रहे हैं जिन्होंने उग्र सेन को राजाधिराज का पद दे रखा है उन श्री कृष्ण हरि को बारम्बार नमस्कार है विधेराज जब भगवान अपने परम धाम को पधारेंगे उस समय उस दिव्य पुरी को समुद्र डुबा देगा केवल श्रीहरि का दिव्य मंदिर अवशिष्ट रहेगा उसी में भगवान सदा निवास करेंगे कलयुग में वहाँ रहने वाले लोग प्रतिदिन और निरंतर सागर की जल ध्वनि में श्री कृष्ण की कही हुई यह बात सुना करते हैं ब्राह्मण विद्वान हो या अविद्वान वह मेरा ही शरीर है जो ब्राह्मण होकर समुद्र के तट से अगाध जल में जाकर वहाँ से परमेश्वर की प्रतिमा लाएगा और उसकी स्थापना करके विशाल मंदिर बनाएगा वह साक्षात सूर्य है नरदेव कलयुग में जो भक्तजन श्री द्वारिका नाथ के स्वरूप का दर्शन करते हैं वे योगेश्वरों के लिए भी दुर्लभ विष्णु पद को प्राप्त कर लेते हैं राजन यह मैंने श्री कृष्णपुरी के महात्मा का तुमसे वर्णन किया है जो भक्तिभाव से इसे सुनता और सुनाता है वह द्वारिकापुरी में निवास का फल पाता है इस प्रकार श्री गर्ग सहिता में द्वारिकाखंड के अंतर्गत नारद बहुलासु संवाद में तृतीय दुर्ग के भीतर पिंडारक तीर्थ का महात्म नामक इक्कीसवां अध्याय पूरा हुआ